और यह कार्य वे जमीन के नीचे रहकर करती थी इसलिए उस पेड़ को भी दिखती नहीं थी और दुनिया को भी दिखती नहीं थी यह पेड़ चौड़ा नहीं था पर बहुत लंबा था यानी वह बेफिक्र था सबको साथ में लेकर चलना उसे आता न था पागल की तरह अकेला ही ऊपर की ओर दौड़ लगा रहा था मानो आकाश को छूलेगा लेकिन खूब ऊपर देखने से उसकी नीचे की दृष्टि नहीं रही और अपनी ही जड़ों को भूल गया और गिर पड़ा मुझे तो वह एक ऐसे लड़के जैसा लगा जो केवल अपने ही स्वार्थ के लिए सोचता है किसी को साथ लेकर नहीं चलता और अपने मां बाप को भूल जाता है उनका भी ध्यान नहीं रखता उन्हें भी भुला देता है तो माँ बाप भी उससे प्रसन्न नहीं रहते हैं और बेटा है इसके लिए उसे झेलते रहते हैं जब किसी बेटे से मां बाप प्रसन्न नहीं रहते तो उनके द्वारा आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी प्राप्त नहीं होती है और जब जल और मिट्टी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा ही पेड़ को ना मिले तो वह बिना ऊर्जा के कितने दिन तक बढ़ सकता है और कितने दिन तक खड़ा रह सकता है और फिर ऐसे किसी तूफान में वह गिर जाता है उसे पकड़ने वाली जड़ों से भी वह अपना संबंध तोड़ देता है इस पेड़ की तरह जो लड़के अपने मां बाप को छोड़ देते हैं जिनके मां बाप उनसे प्रसन्न ना हो वे लड़के अपने क्षेत्र में भले ही सफल व्यक्ति बन जाए वे अपने पारिवारिक जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते इसलिए कौन मनुष्य कितना सफल व्यक्ति है यह जानने के लिए वह कितना सुखी है यह देखना आवश्यक है सभी सफल व्यक्ति सुखी नहीं होते क्योंकि उनके उनके मां बाप के साथ अच्छे संबंध नहीं होते हैं मां बाप उस सफल व्यक्ति की जड़े हैं। वह बिना मां बाप की सहायता से सफल व्यक्ति व्यक्ति तो हो हो सकता सकता है, है। लेकिन सुखी व्यक्ति नहीं हो सकता है। एक गिरे हुए पेड़ से मां और बाप का अपने जीवन में क्या महत्व है यह जानने को मिला कभी कभी तो लगता है मां बाप वफादार कुत्ते की तरह होते हैं। जो मालिक ने मारा तो भी मालिक को कभी काटता नहीं मालिक कैसा भी उसके साथ व्यवहार करे वह सदैव मालिक के सामने पूछ हिलाएगा और मालिक से प्रेम ही करेगा वैसे ही मां बाप से उनके बच्चे कैसा भी व्यवहार करे वे उनसे सदैव अच्छा ही व्यवहार करते हैं यानी पुत्र अपना पुत्र धर्म पाले न पाले माँ बाप अपना धर्म सदैव निभाते रहते हैं इसी कारण मां बाप अपने से प्रसन्न नहीं है यह बेटे को पता भी नहीं चलता है क्योंकि वे प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो उनका व्यवहार सदैव अच्छा ही रहता है इसलिए माँ बाप को सुखी किए बिना कोई व्यक्ति सफल तो हो सकता है पर सुखी नहीं और माँ बाप के मर जाने के बाद फिर आत्मग्लानि में डूब जाता है क्योंकि उसने उनके साथ किया हुआ बुरा व्यवहार बार बार सामने आता है तब आत्मग्लानी से दिल भर जाता है लेकिन अब किया ही क्या जा सकता है फिर ऐसे लड़के माँ बाप के नाम पर दान धर्म करते हैं स्मारक या मंदिर बनाते हैं यह सब उपाय वे करते हैं लेकिन यह सब उपाय करके भी आत्मग्लानि से बाहर नहीं आ पाते हैं ये तो वैसा ही हुआ कि पहले बीमारी होने दो और बाद में उसका इलाज खोजते फिरो उससे तो अच्छा है जब मां बाप जीवित हो तभी उन्हें प्रसन्न रखो मैंने उस पेड़ की कुछ सूखी हुई लकड़िया निकाल ली जो मुझे आग जलाने के लिए काम में आ सकती थी मैं लकड़िया तोड़ ही रहा था तो देखा पहाड़ के नीचे बाई ओर से दाहिनी ओर तीन बौद्ध भिक्षु जा रहे थे वे भी मेरी ओर देख रहे थे मैंने हाथ से उन्हें आगे जाने को मना किया और मेरी ओर आने को कहा वे तीनों थोड़ी देर के बाद मेरे पास पहुंचे वे बोले कल रात से ही हम रास्ता भटक गए हैं हम बर्मा के पास से आ रहे हैं और हमें तवांग में मठ में जाना है मैंने उनको बताया मैं उस ओर से कल ही आया हूं बहुत बड़ी ढलान है और कल रात बर्फबारी होने से वहां ऊपर